श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या 26 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदय आचार्य के, के द्वारा तत्रपश्य स्थिता पार्थ अच्छा आचार्यान पृत्रीन थतुला भ्रात पौत्री तथा शशुरा शशुरा सैन्यर तो तत्र पे अपश्यत देखा पार्थ ने स्थित कौन है सब स्थितान कौन सब स्थित है सब अलग अलग बंधु बांधव पितरिन पितर अलग अलग प्रकार के पित्र चाचा मामा ताऊ ये सब पितरिन पहले पितरिन पिता महान पिता मह लोग सब दादा पर दादा सब आचार्य गुरुगण सब मातुलान मामा इत्यादि माता की साइड से भ्रत सब भाई बंधु पुत्रान सब प्रकार के पुत्रा नेक्स्ट जनरेशन के पौत्रान पौत्र के भी पुत्र की जनरेशन के जो सब है वो सब पुत्रान पौत्र और सखा लोग सब सखी कथा जनरेशन के अनुसार देखे ना जैसे दुर्योधन लेवल का हुआ दुर्योधन के पुत्र ऐसे मतलब कहीं से कोई तो होगा ही सही जो उनके तो। बराबर का उनके होंगे। अर्जुन 90 साल के थे भगवान श्री कृष्ण एक सौ बीस पौत्र तो, तो, पास। पास। तो होंगे ही अरे नाम नहीं आया बल्कि ज्यादा ही भगवान के फिर ससुरान ससुर इत्यादि सब और सब मित्र सूरित मित्र सब वेलविशर्स हितेशी हितेश सबको दोनों सेनाओं में इन सबको देखा पार्थ, अर्जुन ने अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों तथा सोमदत्त जैसे पितामहो द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओ दुर्योधन जैसे भाईयों लक्ष्मण जैसे पुत्रो अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ को, को देख सका वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक चित्र थे तो ये सब देखा आगे हमने चर्चा की थी कि कैसे युद्ध में सब प्रकार के सब जनरेशन आ गए इसलिए ये युद्ध बाकी युद्धों से इतना बड़ा नहीं है अक्षोणी सेना के हिसाब से लेकिन नुकसान जो इस युद्ध से होने वाला है वो काफी बड़ा है इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की थी कि तो यहाँ पे अर्जुन अभी इन सबको देख रहे हैं तान तान नवस्तितान कृपया परया निदम तो ये सब देख करके तान उन सबको देख करके जो कौंत है अर्जुन इन सभी बंधु को यहाँ पे उपस्थित देख करके उनको परम कृपा उत्पन्न हुई बहुत ही बड़ी बहुत ही ज्यादा कृपा कृपाविष्ट हो गए मतलब हृदय में अरे ये सब मरेंगे इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए क्या बहुत ही दया आ गई दया से आविष्ट हो गए और शोक करने लगे विषीदन शोक करते हुए विषिधन विषाद करते हुए यह कहा इदम अभ्रवित अर्जुन ने यह कहा जब कुंती अर्जुन ने मित्रों संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले तभी तो अर्जुन किस स्थिति में है कैसे बोल रहे हैं करुणावश विषाद करते हुए शोक करते हुए रोते हुए ऐसा कह सकते हैं अरे क्या हो गया ऐसे ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार के भावना से विषाद की भावना से बोले इसलिए इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योगी योग विशाद। योग।, योग।, गीता के को योग नाम दिया योग शास्त्र का है गीता विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण जुड़ संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम प्रथम <laughs> तो भगवत गीता को पहले तो उपनिषद बताया गीता गीता सु में उपनिषद में गीता उपनिषद में उपनिषद सु ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या भी बताया इसको यानी आध्यात्मिक विद्या फिर योग शास्त्र योग का शास्त्र है और कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है ऐसे योग शास्त्र में अध्याय का नाम और नंबर अर्जुन उवाच दृष्टवाइम स्वजनम कृष्ण युयुत्म सामुपस्थित सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति तो अभी अर्जुन किसको बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है ना कैसे पता चला कृष्ण रहे संबोधन है न कृष्ण के दृष्टवा हे कृष्ण हे कृष्ण इन सब स्वजनों को देख करके जो कि युयुत्म समुपस्थितम जो कि लड़ने की इच्छा से उपस्थित है यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं तो उनको सबको देख करके सीदंती मम गात्राणी गात्र मतलब हमारी इंद्रिया हाथ पैर ये सब तो ये सब मम गात्राणी मेरे जो इंद्रिया है वो सीदंती का मुख मुखम च परिशुष्यती और मुख भी सूख रहा है परिशुष्यति मतलब सूखना अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग का मुहूा जा रहा है वेपतुष्य शरीरे में जा और मेरा पूरा शरीर भी काप रहा है वेपथु मतलब कांपना शरीर में मेरे शरीर में भी कंपन हो रहा है और मेरे बाल खड़े हो रहे हैं बाल खड़े हो जाते ना ठंडी से सामान्य रूप से खड़े होते हैं हमारे बाल लेकिन जब ज्यादा भय की स्थिति उत्पन्न होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं रोमहर्ष रोमहर्ष मतलब खड़े होना बाल रोम मतलब बाल शरीर के बाल और गांडीव जो है जो मेरा धनुष है गांडीव धनुष गांडीव हम स्वम सत हस्ताक हाथ से हस्तात हाथ से मेरा गांडीव स्व सतह सरक जा रहा है निकल जा रहा है हाथ से गिर जा रहा है और त्वक च परिद त्वक मतलब त्वचा तो त्वक भी त्वचा भी जल रही है ऐसा जलन जैसा अनुभव हो रहा है त्वचा में त्वक चाह परिदहत है नचशक्नोम्य अवस्थातुं अवस्था तुम मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि पश्यामी विपरी और मैं एक जगह पे स्थित खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ नचशक्नोम्य अवस्थातुं अवस्था मतलब अवस्थित रहना मतलब खड़ा रहना तो मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ नक्नोमी मैं खड़ा नहीं रह शक, सकता भी और मेरा जो मन है वो भी भ्रमित हो रहा है भ्रमती वचे मैं मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है चक्कर खा रहा है और निमित्तामी विपरीत विपरीतानि केशव और मुझे सब अपशुकन दिख रहे हैं निमित्त मतलब शुकन अपशुकन का जो विचार है वो निमित्त है और यहाँ पे विपरीत निमित्त की बात हुई है विपरीत मतलब उल्टे शुकन मतलब अपशुकन मुझे देख दिख रहे हैं हे केशव ये अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे है। तो कहते है, भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो तो या देवताओं में पाए जाते हैं जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा तो तो संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है अतः तो स्वजनों मित्रों तथा तो तो तो संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आस, आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया उन सबको युद्ध भूमि यु, युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन से आगे के अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है किंतु तो भी अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काप रहे थे और मुंह सूख रहा था अपितु तो वह दयावश रुदन भी कर रहा था रो रहा अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु तो हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है अतः कहा गया है यस्यास्ति ये भक्ति सर्वे समाशते भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नावतो बही जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताए ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता इसका इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है मानसिक धरातल। मेंटल <laughs> फिर आगे प्रभुपात के तात्पर्य नेक्स्ट श्लोक के शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होना होने पर होता है क्या दो परिस्थिति या तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है तब ये सब शरीर कापता है रोंगटे खड़े होते हैं इत्यादि सब और दूसरा है कि भौतिक धरातल पर जब भय उत्पन्न होता है बहुत भयभीत होते हैं मृत्यु सामने दिखती है इस प्रकार का भय लगता है तब भी ऐसा होता है दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है और आगे तात्पर्य तीसरे श्लोक का अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी स्थिति में पड़ जाता है भयम द्वितीय भागवत ग्यारह दो सैतीस ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति से ग्रस्त होते हैं अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रती हो रही थी वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा निमित्तानी विपरितानी शब्द महत्वपूर्ण है जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूं प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती तो कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है बुद्ध जीव इसे भूल जाता है इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है क्या बताया कि भौतिक परिस्थिति से नहीं था आध्यात्मिक परिस्थिति में दोनों वस्तुएं हैं आध्यात्मिक परिस्थिति में ऐसा है कि अर्जुन आंतरिक रूप से तो शुद्ध भक्त है तो इसलिए भी उसको शो, उनको शोक हो रहा था और ये सब उस तरह से आध्यात्मिक है लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण की इच्छा से अर्जुन भौतिक परिस्थिति में अपने आप को रख रहे हैं समझ रहे है? हाँ यहाँ पे अभी भगवदगीता यदि अर्जुन को विषाद नहीं होगा तो भगवान भगवदगीता कैसे कहेंगे तो विषादमय परिस्थिति में कृष्णा ने स्वयं अर्जुन को डाला है अभी तो इसलिए उस प्रकार से देखें तो ये जो भाई जनक स्थिति उत्पन्न हुई है भौतिक रूप से वो भय के कारण अर्जुन ये जो लक्षण है ये प्रदर्शित कर रहे हैं तो दोनों प्रकार से लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं आंतरिक रूप से आध्यात्मिक स्थिति पर और भौतिक रूप से भयजनक स्थिति के कारण इसलिए यहाँ पे शब्द है कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है और ये की इच्छा यहीं पे थी। इसके आग, पिछले वाले श्लोक में उपारेतान समवेतानी यहाँ पे भगवान ने जादू कर दिया देखो ये सबको देखो वो सब तो पहले भी देख रहे थे अर्जुन ऐसा नहीं था पहले नहीं देख रहे थे लेकिन अब जब भगवान ने बोला कि देखो तो रियली में वो इस प्रकार से देखे अरे अरे अरे ये सब तो मर जाने वाले क्या होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा समझे भगवान ने दिखा दिया बहुत मोह भौतिक दृष्टि दे दी उसके लिए जो आवश्यक है नहीं तो भगवदगीता कैसे बोली जाएगी प्रभुपात कहते हैं कि महाभारत पूरा महाभारत कहने के पीछे का ध्येय था भगवदगीता कहना हाँ तो इसलिए महाभारत पूरी बताई ताकि अल्टीमेटली भगवदगीता पर लेकर के आए और भगवदगीता इसके बहाने बता दे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इसमें इसलिए महाभारत की रचना के पीछे जो ध्यय था वो भगवदगीता का और ये जो स्थिति है अभी वो महाभारत में यदि आप देखें तो सबसे ऐसी स्थिति है अभी ये स्थिति में जब आते हैं कि अभी दोनों सेना लड़ने को तैयार है महाभारत का सबसे ध्यान रखने वाला भाग है सब लोग महाभारत सुनते सुनते सुनते सुनते यहाँ पे आ गए अभी अभी आगे क्या होगा पी, पीक पॉइंट कह सकती थे शिखर का पॉइंट है सेंटिमेंट्स का यहाँ भावनाओं का कि हाँ अभी सब लोग राह देख रहे हैं कल युद्ध होगा और सब लोग राह देखे बैठे इसी के लिए तो पूरी महाभारत सुनिए कभी युद्ध होगा महाभारत के युद्ध के लिए सही और उस समय कोई कह दे कि मुझे नहीं लड़ना है और उसके कारण युद्ध रुक रहा है तो क्यूँ नहीं लड़ना है भाई सबसे पहले प्रश्न होगा सबको जो भी सुन रहे हैं सबको सबसे पहले प्रश्न होगा कि भाई क्या हो गया अभी लड़ो ना भाई हम यही तो देख रहे कब कभ से देख रहे हैं, लड़ने वाले से लड़ने वाले से नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो एकदम वो तो क्या हो गया ऐसा होता है अभी हुआ तो, तो उस समय यदि जब उस अर्जुन उस समय वो व्यक्ति जो न लड़ने का मना कर रहा है वो अपने कारण बताता है तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ना सब लोग मिलके अभी क्या क्यूँ हो क्या गया भाई तो वो कारण भी सुन लिए और सब लोग अभी तो युद्ध कैसे होगा अर्जुन ही पीछे चले गए तो इसको समझाओ भाई इसको समझाओ कोई कोई तो समझाओ इसको तो जो समझा रहे हैं सब लोग समझाना चाहेंगे ना अर्जुन को अरे लड़ना है अपने अपने कारण सोचेंगे तो उस समय जो उनको समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उनकी बात के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे ना सब अरे ये कारण भी बताए अरे वो कारण क्या क्या कारण बताते हैं जिससे अर्जुन लड़ने लगे तो वो जो भगवदगीता का संदेश है जो भगवान को सबको देना है वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लोग तभी ग्रहण उस समय ग्रहण कर पाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं उस समय क्या कह रहे हैं भगवान भाई अर्जुन को लड़ाने के लिए कैसे कन्विंस कर रहे हैं अर्जुन को तो ये पूरी व्यवस्था की है व्यासदेव ने उस प्रकार से ताकि हम ध्यान से सुने से आज बार कुछ बार <laughs> इस तो भगवान ने अर्जुन को सोया नींद आ गई सबसे महत्वपूर्ण तो पॉइंट पे नींद आ गई <laughs> अभी दोनों सेना एक दूसरे के सामने अर्जुन कह रहे कि मुझे नहीं लड़ना है वहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए उसकी जगह सबसे पहली बार नींद आ गई पता <laughs> <जो> पता है <laughs> लग गया <laughs> तो सबको पता होता है जब भी महाभारत हजार बार महाभारत सुनते फिर हजार बार युद्ध सुनना चाहते हैं। यही तो अंतर है सामान्य पुस्तक में और शास्त्र में हजार बार रामायण सुन ली फिर भी वापस सुनना चाहते हैं। और उतने ही मजे उतने ही मजे यही अंतर है भौतिक भौतिक पुस्तक में और शास्त्र में नहीं अंतर का। भौतिक वस्तु है वो धीरे धीरे उसमें से रस उड़ जाता है आध्यात्मिक वस्तु उसमें धीरे धीरे रस बढ़ता है तो यहाँ पे प्रऊपार एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो है कि भक्त और अभक्त यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्त में धीरे धीरे सभी सद्गुण आते हैं यश्या भक्ति भगवती किंचना यदि कोई भगवान की हो जा। हो तो? दो दो दो खड़े हो जाओ बहुत नींद आ रही है क्या होगा नींद की गोली खाइए तो चलो चलो खड़े हो जाओ तो जो भगवान की अकिंचना भक्ति करता है अकिंचना भक्ति मतलब मतलब कुछ कुछ कुछ मतलब तो मतलब बिना कुछ तो अकिन मतलब हमारा कुछ भी नहीं किसी भी वस्तु पे हमारी मालिक नहीं ये भावना से सब कुछ भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं है ये भावना से जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे सभी जो सुर गुण है सभी जो अच्छे गुण है वो आ जाते हैं तो अर्जुन ऐसे ही अकिचन भक्त है इसलिए उनमें भी सब अच्छे गुण आ गए हैं इसलिए अर्जुन इतनी समस्या होने पर भी पांडवों को कितनी समस्या की ऋतुराष्ट्र के पुत्रों ने बहुत कष्ट दिया ना ये सब होने पर भी वो लड़ना नहीं चाहते हैं उनसे बदला नहीं लेना चाहते ना तो उनसे राज्य लेना चाहते पांडव को कुछ राज्य नहीं है उनके पास तो अर्जुन आगे आएगा कि अर्जुन तैयार है कि चलो मुझे जंगल में रहना पड़े कोई बात लेकिन इन लोगों से मुझे लड़ाई नहीं करनी मुझे राज्य नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो अर्जुन यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए अकिंचना मेरा कुछ भी नहीं ये राज्य कहा मेरा तो इसलिए उनमें सब सद्गुण है वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं तो उनमें दया है अलग अलग अलग प्रकार के सभी सदगुण उनमें उपस्थित है तो यहाँ पे वो सबको देख कर के उनमें बहुत ही बड़ी करुणा उत्पन्न हुई है उन सबको देख करके और इसलिए वे ये सब जो लक्षण है वो उनको उत्पन्न हो रहे हैं उनको केवल अपने ही सगे संबंधियों जो विला नहीं हो रहा है दूसरा जो दुश्मन है तो वो लोग की स्थिति पे भी विलाप हो रहा विला उन, करके भी उनको करुणा उत्पन्न हो रही है ये सब भी मर जायेंगे हमें तो क्या होता है दुश्मन को देख करके मार देता हूँ अभी मार देता हूँ है दुश्मन okay. दुश्मन को को को को के करुणा करुणा करुणा उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न नहीं नहीं नहीं होती होती होती मित्रों शायद शायद शायद हो हो हो हो जाए जाए जाए वो वो वो वो भी भी भी अपने सगे संबंधी लेकिन तो अर्जुन रही है। इसका क्या हो जाए सही। <coughs> सही <नहीं होती। coughs> ये सदगुण है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ये सदगुण को दूसरों के ऊपर करुणा उत्पन्न हुआ इस प्रकार से पर सुखी पर दुख सुखी बात करेगा दुखी इसको पंडित की व्याख्या में बताया गया है पश्यति आत्मवत्व यश्य सपंडिता पर द्रव्यु लोष्टव आत्मतु पश्यति सगुे तो अर्जुन ये सब सब गुण थे ये राज्य आएगा आएगा आय राज्य कि गोविंद कि हो गए ये सब मुझे नहीं चाहिए मेरे लिए क्या काम पर द्रव्यशु लोस्टवत लोस्ट मतलब मिट्टी मिट्टी के समान या पत्थर के समान तो। और आत्मवत सर्वभूतेश् सभी जीव को वो अपने समान समझता है मतलब कि मुझे यदि कुछ दुख होता है या कुछ लगता है तो मुझे दुख होता है ना ऐसे ऐसे दूसरे जीव को भी कुछ दुख होता है तो उसका दुख वो अपना दुख समझता है समझे इसको बोलते हैं आत्मावत है बहुत ही उच्च गुण है कि हमको दूसरे के दुखों को सोचना चाहिए उनको ऐसा ऐसा करके मुझे यदि ऐसा करके दुख होता है तो उसको भी दुख होगा ना ऐसा करके इसलिए हमारे जो कार्य है जो क्रियाएं करते हैं उस प्रकार से करनी चाहिए कि किसी को दुख नहीं पहुंचे तो हमको अपनी क्रिया ये ध्यान में रख करके करनी चाहिए कि किसी को दुख नहीं पहुंचे इस समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है सर्वे भवंतु सुखी नवे संतु निरा सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे ये सर्वे भवन तो सुखी नहा इसका अर्थ क्या है सब लोग सुखी हो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए सब लोग सुखी हो सर्वे भवन तो सुखी नहा चाहे भक्त है चाहे अभक्त है चाहे गाय है बैल है चीटी है कुत्ता है हर एक जीव सुखी हो सर्वे भवन तो सुखी नहा फिर सर्वे संतु निरामय सब लोग बीमार नहीं रहे निरामय रोगग्रस्त ग्रस्त ना हो आमय मतलब रोग और सर्वे भद्राणी पश्यंतु सबका अच्छा देखो किसी का बुरा मत, बुरा मत देखो सबका अच्छा देखो माँ का चित दुख भागवत किसी के दुख के भागी मत बनो मतलब ऐसा तो कम से कम मत करो कि जिससे कोई दुखी हो जाए चलो दूसरे के दुख में अपना दुख नहीं देखते हो ठीक है लेकिन कम से कम ऐसा तो कुछ मत करो कि जिससे दूसरा दुखी हो जाए समझ तो ये सब अच्छे गुण है मनुष्य समाज के अच्छे गुण सराहनीय गुण है और सभी मनुष्यों को ये सब गुण अपने मनुष्य जीवन में धीरे धीरे बढ़ाने इसको अर्जित करना है और इसको बढ़ाना है धीरे धीरे मनुष्य जीवन कम से कम ये ध्येय के लिए कि अपने जो सद्गुण है जो सूर गुण है जो, जो देवताओं के गुण है उसको बढ़ाना क्योंकि ये सत्यो गुण का लक्षण है जो भक्ति करता है वास्तव में उसमें ये सब गुण आ जाते हैं किसी का बुरा नहीं चाहेगा किसी को दुख नहीं देगा किसी की चीजें नहीं छीनेगा अपने पास चीजें हैं वो भी दूसरों को देगा स्वार्थी नहीं होगा फिर दूसरो की स्त्रियों को माता के समान देखेगा दूसरों के द्रव्य को मिट्टी के समान या पत्थर के समान देखेगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, फिर सभी जीवों पे दया करेगा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा फोकट, फोकट का नहीं लेगा ब्रव्य तो शिलोस्तपत में आई गया ना फोकट का क्यों लेगा फोकट शब्द कहते है? टपोरी शब्द। ये काशी लाया होगा टपोरी शब्द है फोकट। फोकट मतलब मतलब मुफ्त मुफ्त का, मुफत का। कुछ हमने कुछ किया नहीं फिर भी वो कोई हमको दे रहा है तो हमने वो ले लिया उसको बोलते हैं मुफ मुफ्त का मुफ्त की वस्तु नहीं लेनी होती अपना जितना हम काम करते हैं उतना ही लेना चाहिए अमूल्य अमूल्य नहीं बोले अमूल्य मतलब तो बहुत मतलब बहुत ही मूल्यवान जो होता है उसको अमूल्य बोलते हैं तो ना क्या है मुफ्त को, <laughs> मुफ्त को देखना पड़ेगा अमूल्य ओरिजिनल हिंदी मुझे नहीं पता में क्या बोलेंगे संस्कृत में क्या बोलेंगे आप बताइए संस्कृत स्कॉलर तो ये बहुत सारे ऐसे सदगुण हैं जो एक भक्त में आते हैं यदि वो अकिंचन अकिति करते हैं, यदि हम देखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये सब सदगुण नहीं आ रहे हैं तो दुर्गुण बढ़ रहे हैं तो मतलब वनीरा हरिनाथ नहीं हो रहा है कुछ और हो रहा है ये नाम में में मेरा मेरा जाप जाप जाप हो रहा है तेरे जाप <laughs> <मेरा जाप। laughs> यदि सदगुण नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ है भक्ति कर रहे उसमें कुछ गड़बड़ है पानी कहीं और जा रहा है श्रवण कीर्तन का पानी जिससे भक्ति लता बढ़नी चाहिए वो कहीं और जा रहा है डाली में नहीं आ रहा है यदि पेड़ है यहाँ पे पेड़ है तो यदि पानी डालते तो पेड़ बड़ा होना चाहिए उसकी जगह आजू बाजू की घास बड़ी हो रही है तुम तो पानी कहाँ डाल रहे हम तो कहीं और पानी डाल रहे हैं कुछ और बड़ा हो रहा है हरी हरिनाम करने से हमारा अहंकार बड़ा हो रहा है इसमें बहुत बड़ा भक्त हो गया ऑटोमेटिक तो सिस्टम पहुंच पर गलत जगह जा रहे है। तो पानी कहां जा रहा है वो देखना होगा ना ये सब खरपतवार होती है ना उसको पानी जा रहा है वो बढ़ रहे है भक्ति को पानी मिल ही नहीं रहा है तो उसके कारण सदगुण नहीं आ रहे है। तो इसलिए सही भावना में भक्ति करनी चाहिए अकिना उससे सभी सदगुण आते हैं और जब तक सभी सदगुण नहीं आते हैं, तब तक क्या करें? हाँ। तब तक दुर्गुण से चलते रहे नहीं? नहीं ये दो तरफ का मामला है भक्ति से सदगुण आते हैं और सदगुण से भक्ति अच्छे से करने में मदद मिलती है, समझे? भक्ति से सदगुण आते हैं और सदगुण से भक्ति अच्छी तरह से करने में मदद मिलती है ठीक है तो अभी यदि हम ये सोच कर बैठ जाएंगे कि भक्ति करने से ही सदगुण आ जाते हैं इसलिए मुझे सदगुण तो नहीं लाने हैं भक्ति होगी। तो मामला गड़बड़ा सकता है क्योंकि अकिचना भक्ति करने से सदगुण आते हैं समझे और यदि हमारी भक्ति अकिना नहीं है तो मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं सब कुछ भगवान का ऐसी भक्ति नहीं है तो सदगुण नहीं आ रहे तो कब सदगुण आएंगे और कब भक्ति अकिचना होगी तो सदगुण भक्ति से भी आते हैं और हम उसको अपने क्या बोलते हैं अपनी अपने प्रयासों से भी उत्पन्न कर सकते हैं समझ आए है? कि किसी का चोरी नहीं करना है तो हमको चोरी करने की इच्छा है फिर भी हम तो चोरी नहीं करेंगे समझ करके कि ये अच्छी बात नहीं है ये गलत बात है या धर्म है तो, दूसरे का दुख जब होता है तो उसमें उसको मदद करने जाना है ना कि मजे तो उससे क्या होगा कि हमारा वो सदगुण धीरे धीरे विकसित होता है अभी ये सदगुण थोड़ा सा विकसित हुआ मान लो कि शुरुआत में तो हम किसी को लग जाता तो उसमें मजे लेते थे अभी किसी को लगा तो हम मदद करने गए भले हमको मजा थोड़ा आया लेकिन फिर भी मदद करने गए तो धीरे धीरे सेवा की भावना बढ़ेगी उसमें तो धीरे धीरे फिर आदत लगेगी कि किसी को कुछ दर्द होता है तो जाकर के मदद करेंगे ठीक है तो सदगुण धीरे धीरे अंदर आ रहा है तो उससे क्या होगा भक्ति करने में मदद होगी तो भक्ति करने में मदद होगी क्योंकि क्या होगा अब वैष्णव को जब दुख आता है तो अब जाकर के वैष्णव की सेवा करना तो उनकी कृपा मिलती है तो इससे भक्ति धीरे धीरे अचिंचना होती जाती है जितनी भक्ति अकिचना होती जाती है उस उतना ये जो सदगुण आप बढ़ा रहे हो अलग अलग प्रकार से वो सदगुण स्थित हो जाता है फिर वो जाएगा नहीं समझ रहे क्योंकि भक्ति मात्र से जो सदगुण है वो स्थिर रहेगा समझना रहे भक्ति यदि करते हैं सही से तो उसके प्रभाव से ही सद्गुण स्थिर रहते हैं अन्यथा इस प्रकार से आप केवल प्रयासों से सदगुण उत्पन्न करते और भक्ति नहीं करते हैं तो सदगुण उत्पन्न होंगे फिर चले जाएंगे, फिर वापस उत्पन्न होंगे फिर चले जाएंगे। इसलिए बताए हरा वक्तो महान गुण कि महान गुण क्यों नहीं है के। लेकिन वो स्थिर नहीं रहते वो तो मनोरथ पे ही घूमता रहता है इसलिए वो स्थिर नहीं होते तो ऐसे यदि आप केवल सदगुण के प्रयास कर रहे हो और भक्ति नहीं कर रहे तो वो सदगुण आके चले जाते हैं सदगुण दोनों एक दूसरे को मदद करते है ऊपर का स्टेज ऐसा नहीं है लेकिन बिना भक्ति के सदगुण स्थिर नहीं होते हैं। वो आएंगे चले जाएंगे अब बिना सदगुण के भक्ति हो सकती है यदि अकिंचना भक्ति पहले से शुरू कर देते हैं तो सदगुण अपने आप आ जाते हैं लेकिन सामान्य रूप से हम पहले से अकिचना भक्ति नहीं करते हैं इसलिए यदि हमारी भक्ति अकिना नहीं रही तो फिर हम वो साइकिल में घुस नहीं पाएंगे ना नहीं पर अभी कोई सब्जू है ही नहीं हम एकदम तो कौन भाई लोग हाँ। तो तो होती है भक्ति सुनोगे तो कुछ पालन तो करना पड़ेगा हरि नाम श्रवण करोगे सबसे पहले श्रवण आता है पालन हाँ। करना बाद में आता है ना श्रवण पालन भी तो हो ना श्रवण पालन हाँ श्रवण तो आपको आपके हाथ में नहीं है पालन करना नहीं करना वो तो आ जाता है नाम करने संकीर्तन में आया तो आप कान तो बंद कर नहीं सकते बंद कर दिया तब भी एक बंद किया ना <laughs> पता लगा कि <laughs> वो है ना हिरण्य कश्यपू ट्राई किया श्रवण बंद करने का लेकिन फेल हो गए प्रहलाद महाराज कैसे उत्पन्न हुआ हिरण्य कश्यपू इसके पीछे कहानी है उसके पीछे लीला है हिरण्य कशिप इतने बड़े असुर और उनके घर पे इतने बड़े भक्त कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? तो नारद मुनि और पर्वत मुनि ये दोनों की मिली भगत थी कह <laughs> सकते हैं की पर्वत मुनि जब हिरण्य कश्यपु तपस्या करने बैठे तो पर्वत मुनि एक पक्षी बन करके के वहाँ पे पेड़ पे बैठ गए और नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे एस ऐसे करते रहे तो हिरण्य के कान में ये आवाज जाती रही वो थोड़ी देर तक यह आवाज गई उसके बाद तो पर्वत मुनि को हिरण्य ने भगा दिया पक्षी को लेकिन उसके बाद उनके अंदर नारायण नारायण यही चलता रहा तपश्चर्या में तपश्चर्या बार बार भंग बार बार भंग होती है वो कंटाल गए हिरण्य का सिपू कंटाल गए कि अभी तो मेरा ध्यान नहीं हो रहा है तो निराश हो करके ठीक है अभी मैं वापस जाता घर, घर फिर फिर अपनी पत्नी के पास गए, वो संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए और उस समय भी उनके मन में नारायण नारायण यही घूम रहा था इसलिए प्रहलाद महाराज उत्पन्न हुए उससे प्रोजी, प्रोजी प्रोजी है तो ज़्यादा घूमती तो ऐसे तो? श्रवण कोई रोक नहीं सकता इसलिए श्रवण से भक्ति की शुरुआत होती है तो श्रवण पहला अंग है श्रवण के बाद धीरे धीरे कीर्तन आता है फिर सब प्रकार की सेवाएं शुरू हो सकती है ऐसा है ठीक है चलिए आज के लिए इतना Okay. Okay. शिल प्रपाद की जाए श्रीमद भगवद गीता ऐसा रूप की जाए